सीईटी एनसीईआरटी e e के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम सुनो कहानी भैया गए भैया गए <laughs> भाई आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो भैया आज हम कहानी सुनेंगे कहानी हां भैया <laughs> तो ठीक है आज हम तुम्हें कहानी सुनाते हैं <laughs> मुझे तो जानवरों की कहानी अच्छी लगती है हम्म hmm, जानवरों की कहानी हम्म hmm. तो चलो जानवरों की ही कहानी सुनाते हैं <laughs> ये कहानी है एक चूँ चूँ चूहे चू की चूँ चूँ चूँ चूँ हे की कहानी हाँ चूँ चूँ चूँ चू हे की कहानी तो चूँ चूँ एक छोटा सा चूँहे का बच्चा था कौन था? चूँए का बच्चा हाँ उसने एक दिन सुना कि उसके घर से थोड़ी दूर एक मेला लगा है मेला हां मेला जिसमें तरह-तरह के झूले होते हैं और और खाने की चीजें भी होती हैं हां बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मेला था जहां झूले थे खाने की चीजें थी मैंने देखा है मेला मैंने भी मैंने अच्छा भी। तो भाई चू चू का मन किया कि वो भी मेले में घूमे और तब चू चू चूहा अकेला ही निकल पड़ा मिले कि ओर और चलते चलते वो सोचने लगा जी मैं झूमूंगा खाऊंगा मैं खूब मिठाई खुशी खुशी मैं झूमूंगा मेले में मैं घूमूंगा मेले में मैं घूमूंगा मेले में मैं घूमूंगा मेले में मैं घूमूंगा चू चू चूहा घर से तो अकेला निकल पड़ा पर जानते हो चलते-चलते चूचू चूहे को अब डर लगने लगा क्यों भैया क्योंकि चूचू तो अकेला ही घर से निकल पड़ा था ना ओ ये बात है हां तो बच्चों चूचू चला जा रहा था चलते चलते उसे एक आवाज सुनाई दी। पहचानों, किसकी आवाज है ये? हाँ, ये तो मुर्गे की आवाज है। हाँ, ये जाजुआ murge chu chu ko raste mein kukduku murga mila aur ho chu chu murge मैं तो मेला देखने जा रहा हूं अच्छा तो तुम मेला देखने जा रहे हो हां तुम चलोगे मेरे साथ मेला देखने हां कक कक मेला मेला देखने का तो मेरा बहुत मन है पर अभी तो मुझे बहुत काम है कक कक मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता अच्छा ठीक है तो मैं अकेले ही मेला देखने जाता हूं Thank you. चू चू चू हां आगे चल देता है थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बकरी दिखाई देती है बकरी हां मैं चू चू ने, ने।, ने सोचा कि क्यों ना बकरी बहन से ही पूछूं कि वो मेरे साथ मेला देखने चले यह सोचकर चू चू मैं मैं बकरी के पास गया और बोला बकरी बहन बकरी बहन मैं मैं मेला देखने जा रहा हूं अरे वाह मेला देखने जा रहे हो मैं तुम किसके साथ मेला देखने जा रहे हो मैं तो अकेला ही जा रहा हूं बकरी बहन तुम भी मेरे साथ चलो ना मैं मेला तो मुझे भी देखना था चू चू पर आज तो मुझे बहुत काम है अच्छा ठीक है تو میں اکیلا ہی جاتا ہوں ملی می میں جاؤں گا جھولے پر میں جھلوں گا ملی می میں جاؤں گا جھولے پر میں جھلوں گا کھاؤں گا میں خوب مٹھائی خوشی خوشی میں جھوموں گا کھاؤں گا میں خوب مٹھائی خوشی خوشی میں جھوموں گا जो अब तुम यह बताओ कि चूचू जब मेला देखने के लिए निकला तो उसे रास्ते में पहले कौन मिला पहले अह पहले कुकुरू को कु मुल्का मिला शाबाश अच्छा यह बताओ मुर्गे के बाद कौन मिला उम मुर्गी की बात मुर्गी की बात हां हा, बोलो हा, मुर्गी की बात मैं मैं बकरी मिली शाबाश शाबाश अब चलो आगे की कहानी सुनते हैं तो भाई चू चू मेले की ओर अकेले ही गुनगुनाते हुए चल देता है मेले <hmies playing in music> में मैं जाऊंगा झूले पर मैं झूलूंगा मेले में मैं जाऊंगा झूले पर मैं झूलूंगा खाऊंगा मैं खूब मिठाई खुशी खुशी मैं झूमूंगा खाऊंगा मैं खूब मिठाई खुशी खुशी मैं झूमूंगा गधे भाई तुम हां चूचू पर तुम कहां जा रहे हो मैं तो मेला देखने जा रहा हूं तुम भी चलोगे मेरे साथ नहीं नहीं चूचू मैं तो अभी बहुत जरूरी काम कर रहा हूं इसलिए मैं तुम्हारे साथ मेला देखने नहीं जा सकता तो भाई चूचू को पहले मुर्गा मिला वो उसके साथ नहीं गया फिर बकरी मिली वो भी नहीं गयी और ढैचू ढैचू गधा भी नहीं गया तो अब चूचू अकेला ही आगे बढ़ता है तभी उसे मेले का शोर सुनाई पढ़ता है पर चू-चू तो अब बहुत खुश होता है मेले में उसे इतना अच्छा लगता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई चू-चू सोचता है कि घर कैसे जाऊं पर तभी दूर से उसे अपनी मां दिखाई देती है मां मां अरे चुचू कहां चला गया था मेरा बेटा मां चुचू चुचू को उसकी मा समझाती है कि बेटे मेले में अकेले नहीं आना चाहिए था और फिर चूँँ चूँ अपनी मा के साथ खुशी खुशी अपने घर वापस आता है देखो देखो देखो मैं मेला देख के आना अच्छा तो बच्चो, अब कहानी तो तुमने सुन ली हाँ, बहुत अच्छी कहानी थी <laughs> तो ये बताओ, चूचू कहां जा रहा था? मिला देखने शाबाश, उसे रास्ते में सबसे पहले कौन मिला? सबसे पहले? आ तब से पहले उसे कुकड़ूकू कु मुर्गा मिला शाबाश शाबाश मुर्गे के बाद कौन मिला मुर्गे के बाद हु? बकरी मिली मैं मैं बकरी मुर्गे और बकरी के बाद चुंचू को कौन मिला थेचू थेचू गजा मिला शाबाश, शाबाश भाई, तुम दो बड़े समझतार हो <laughs> सुनो कहानी अभी आप सुन रहे थे C-I-E-T-N-C-E-R-T -E द्वारा प्रस्तुत ये का रिक्रम परियोजना निर्देशन अनुसंधान एवं विषय संयोजन डॉ स्वर्ण गुप्ता आलेख अर्चना प्रभाकर कलाकार बाबला कोचर गीता वर्मा दिनेश वर्मा राजेश आगुजा गौरी वर्मा प्रतिमा तथा प्रिया संगीत अजीत होरो गायन स्वर नेहा शर्मा ध्वनिंकन दीपक पांडे एवं बटेल एंग्लिंडो तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन